जपा जाप संबंधी सदगुरुओं के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक अठारह सन्यासी का मंत्र अनाहत है निर्वाण उपनिषद में सन्यासी के लक्षण गिनाते हुए कहा गया है कि ओ जोष्ट ओ, ओ, ओ, ओ यानी अनाहत उनका मंत्र व अक्रिया उनकी प्रतिष्ठा है भगवान श्री इस दुरुवचन को सुगम भाषा में समझाने की कृपा करें अनाहत मंत्रम अनाहत जिनका मंत्र अक्रिया जिनकी प्रतिष्ठा इन सन्यासियों का मंत्र क्या है इनकी साधना क्या है तो ऋषि कहता अनाहत मंत्र इसे थोड़ा जाना पड़े भीतर मनुष्य के भीतर हमारे शरीर के भीतर सात चक्र है उनमें एक चक्र है अनाहत प्रत्येक चक्र से साधना हो सकती है इसलिए प्रत्येक चक्र की साधना अलग अलग है और प्रत्येक चक्र का मंत्र भी अलग अलग है और उस मंत्र के द्वारा उस चक्र पर चोट की जाती है वो चक्र सक्रिय हो जाता है तो उसमें छिपी हुई ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा पर निकल जाती यह ऋषि कहता है कि सन्यासी का मंत्र तो अनाहत है वो जो अनाहत चक्र है वही वो चोट करता है उस चोट के अपने अपनी ध्वनिया जिनसे अनाहत पर चोट की जाती जैसे सोहम अनाहत पर चोट करने का ध्वनि सूत्र है आपने कभी ख्याल ना किया होगा जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी चोट आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पड़ती है। अगर आप भीतर कहें ओम तो हृदय से नीचे तक ओम की ध्वनि नहीं जाएगी ओम का अधिक गुंजार मस्तिष्क में होगा जैसे आप यहाँ उच्चारण कर रहे हो हैं हु तक जाएगा। इसलिए बहुत से मित्र मुझे आके कहते हैं अजीब बात है इस के प्रयोग करने से हमारी तो कामवासना उठती हुई मालूम पड़ती है पड़ेगी क्योंकि उसकी चोट ठीक सेन्टर तक जाती है काम केंद्र तक जाती है हर शब्द की गहराई है आपके भीतर हर ध्वनि आपके भीतर अलग गहराइयों तक प्रवेश करती है इसलिए मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता रहा उसका और कोई कारण नहीं था और जब गुरु मंत्र देता है तो कई दफे लेने वाले को लगता है गहरे, ये मंत्र तो हमें पहले ही मालूम था अब गुरु के पास गए उन्होंने बड़े प्राइवेट में बड़े कान में कहा कि राम राम बोलना हत हो गई ये भी कोई मंत्र हुआ ये राम राम किसको पता नहीं ये तो हम पहले से बोल रहे थे तो गुरु ने ऐसा कौन सा खुबी का काम कर दिया कि कान में कह दिया राम राम बोलना उसके कारण और हैं राम राम तो आपको परिचित है लेकिन आपके उपयोग का है या नहीं ये आपको परिचित नहीं और कई बार गलत मंत्रों का उपयोग लोग करते रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है उन मंत्रों के उपयोग से उनके भीतर जहां चोट पड़ती हो वो कठिनाई में डाले जैसे कि मैं हूं पर आग्रह करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा युग कामातुल युग है सेक्स सेंटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टुडे। आज की अधिकतम बीमारियां आज की अधिकतम चिंता आज की अधिकतम परेशानी काम केंद्र से जुड़ी तो अगर इस युग में कोई भी रूपांतरण करना है तो एक ऐसी ध्वनि का उपयोग करना पड़ेगा जो काम ऊर्जा को जगाए और कुंडलनी की तरफ प्रवाहित कर दे। सन्यासी का मंत्र अनाहत है क्योंकि सन्यासी वह जिसकी काम ऊर्जा तो कुंडलनी की तरफ चल पड़ी उसे चोट करने की वहां सवाल नहीं है अब वो अनाहत पर चोट करे अनाहत सोहम अनाहत का अर्थ होता है जो बिना चोट के पैदा हो बिना आहत बिना किसी चोट के अगर हम दोनों तालियां बजाएं तो यह आहत ध्वनि है क्योंकि चोट दो चीजों की चोट हुई तब यह पैदा हुई जो भी चीज चोट से पैदा होगी जो भी ध्वनि वो आहत ध्वनि है वो अनाहत चक्र तक नहीं पहुंचेगी अनाहत तक एक ही ध्वनि पहुंच सकती है जो बिना चोट के पैदा होती है। ज़िन फकीर जापान में कहते हैं अपने साधक को कि जाओ और खोजो उस ध्वनि को जो एक ही हाथ से पैदा होती है। एक ही हाथ से कोई ध्वनि पैदा नहीं होती एक ध्वनि है जो अनाहत है इसे सोहम सोहम आपको पैदा नहीं करना पड़ता अगर आप शांत बैठ जाएं और केवल अपनी श्वासों को देखते रहें, आते और जाते कमिंग इन गोइंग आउट सिर्फ श्वास को देखते रहें, थोड़ी ही देर में श्वासों में सोहम का उच्चार शुरू हो जाए बिना आपके श्वासों की गति ही सोहम के उच्चार को पैदा करती है श्वास के होने में ही सोहम की ध्वनि छिपी हुई है इसलिए सोहम न तो संस्कृत है न किसी और भाषा का है सोहम कहें निसर्ग की ध्वनि है जो आपके भीतर श्वास से पैदा होती रहती है ये अनाहत ध्वनि है इस ध्वनि की चोट अनाहत चक्र पर होती है और इस ध्वनि की चोट बड़ी गहरी और बड़ी बारीक को बड़ी सूक्ष्म और अनाहत चक्र में वो सारी शक्ति छिपी है जो ऊर्ध गमन के लिए साधन बनती है सन्यासी का सन्यासी का मंत्र अनाहत है वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो ओठों से बोला जाए क्योंकि जो ओठों से बोला जाएगा वो ओठों से गहरा नहीं जाता वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से, से बोला जाए क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता ऋषियों ने एक ऐसे मंत्र को खोजा है जो अनाहत है जो ना कंठ से बोला जाता न ओट से बोला जाता जो बोला ही नहीं जाता अबोला है अजबा है उसका जप नहीं होता उसका जप चल ही रहा है सिर्फ हमने सुना नहीं जैसे कभी रात अंधेरी सन्नाटा होता है आप गप में लगे हैं सुनाई नहीं पड़ता फिर गप बंद हो गई आप अकेले बैठे हैं अचानक चारों तरफ सन्नाटे की आवाज गूंजने लगती वो जब आप बोल रहे थे तब भी गूंज रही थी लेकिन आपके बोलने में इतनी दबी थी मुल्ला नसरुद्दीन एक संगीतज को सुनने गया है साथ में उसकी पत्नी है संगीतक बड़े जोर से आलाप भर रहा है। सास्त्री संगीतक है। नसरुद्दीन बड़ा बेचैन हो रहा है पत्नी बड़ी आनंदित हो रही है पत्नी ने आखिर में पूछा कैसा लग रहा है संगीत अद्भुत है पत्नी ने कहा अद्भुत है कैसा लग रहा है संगीत नसरुद्दीन ने कहा जरा जोर से बोलो ये दुष्ट की वजह से कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा ये इतने जोर से मचा रहा है कि तू क्या कहती है कुछ सुनाई नहीं पड़ता तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम बड़े धुल रहे थे हिल रहे थे तो मैं समझी कि तुम बड़े आनंदित हो रहे हो नसरुद्दीन ने कहा मैं बड़ा बेचैन हो रहा हूं अपने घर जो बकरा मरा था वो भी इसी हालत में मरा था इसी तरह आलाप भर रहा तो मैं ये देख रहा हूं कि अब कम मरा अब मरा ये बिल्कुल आखिरी घड़ी में है इसको बचाना बिल्कुल मुश्किल बकरे को भी अपन बचा नहीं पाए थे तो मैं इसलिए रहा हूँ कि कोई उपाय हो सकता है इसको बचाने का कि नहीं ये दुष्ट बोलना बंद करे तो मैं सुन पाऊं कि तू क्या कहती है नसरुद्दीन कह रहा है और वो पूछ रही कि अद्भुत है ये संगीत हम जब बंद हो ये हमारा शास्त्रीय संगीत जो चल रहा है चौबीस घंटे ये जब बंद हो तो हमें अनाहत अनाहतनाथ का पता चले वो चल रहा है पूरे वक्त कहना चाहिए वो बायोलॉजिकल बिल्ट इन बायोलॉजिकल है वो हमारे होने में ही है एग्जिस्टेंशियल है जब कुछ भी ध्वनि नहीं रह जाती भीतर तब भी एक ध्वनि रह जाती जो हमारी पैदा की हुई नहीं अनाहत है अपने आप हो रही है स्विर्भूत है उस ध्वनि का नाम अनाहत है और वो ध्वनि जहां चोट करती है उस चोट के स्थान का नाम अनाहत चक्र है और अनाहत की वो ध्वनि ही सन्यासी का मंत्र है क्योंकि सन्यासी उसकी खोज पर निकला है जो अस्रष्ट है अनक्रिएटेड है संसारी उसकी खोज पर निकला है जो बनाया हुआ है बनाया गया है सन्यासी उसकी खोज पर निकला जो अन है अनक्रिएटेड है अगर अन बने को खोजना है अन बना ही ब्रह्म है, तो फिर अन बने ही साधन से खोजना पड़ेगा अनाहत उसका मंत्र है, है। अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा वो क्रिया में नहीं जीता वो अक्रिया में प्रतिष्ठित रहता है क्रिया करते हुए भी इसलिए कहा अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा है ऐसा नहीं कहा कि वो क्रिया नहीं करता अक्रिया हो जाता ऐसा भी नहीं कहा अक्रिया उसकी प्रतिष्ठा है चलता है लेकिन चलते समय भी उसमें प्रतिष्ठित रहता है जो कभी नहीं चला बोलता है लेकिन बोलते समय भी उसमें प्रतिष्ठित रहता है जो मौन है भोजन करता है लेकिन भोजन करते वक्त भी उसमें प्रतिष्ठित रहता है जिसके लिए भोजन की कोई भी जरूरत नहीं क्रिया उसकी प्रतिष्ठा है क्रिया तो सन्यासी भी करेगा चलेगा उठेगा बैठेगा सोएगा भोजन करेगा थकेगा विश्राम करेगा क्रिया तो सन्यासी को भी करनी ही पड़ेगी इस जगत में क्रिया तो अनिवार्य है इसलिए अगर कोई सोचता हो कि अक्रिया कर लूंगा तो सन्यासी हो जाऊंगा तो गलती है अक्रिया तो सिर्फ मरने से ही होती है जीवन में क्रिया अनिवार्य है जीवन क्रियाओं का नाम है। फिर सन्यासी क्या करेगा ग्रस्त भी क्रिया करता है सन्यासी भी क्रिया करता है फिर फर्क क्या रहा ग्रस्त भी चलता है सन्यासी भी चलता है फिर फर्क क्या रहा प्रतिष्ठा का फर्क है चलते वक्त ग्रस्त चलने में ही प्रतिष्ठित हो जाता है, बोलते वक्त बोलने में ही प्रतिष्ठित हो जाता भोजन करते वक्त भोजन करने में ही प्रतिष्ठित हो जाता सन्यासी दूर खड़ा देखता उसकी प्रतिष्ठा अक्रिया में बनी रहती है ही मूव्स बट रिमेन्स इन टू दी इमूवेबल गति करता लेकिन गति मुक्त में ठहरा रहता चलता है पूरी पृथ्वी घूम लेता है फिर भी कहता है हम वही जहा थे हम चले ही नहीं बुद्ध के संबंध में बौद्ध भिक्षु सिर्फ जापान के बौद्ध भिक्षु एक मजाक करते रहते कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं और रोज पूजा करते हिम्मतवर लोग और जब कोई धर्म हिम्मत खो देता है तभी अपने गुरु के प्रति हंसने की हिम्मत भी खो देता है कहते बुद्ध कभी हुए ही नहीं लिंची हुआ एक बड़ा फकीर रोज सुबह बुद्ध की मूर्ति पर फूल चढ़ाता है और रोज सांझ प्रवचन देता है कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं झूठ है ये बात कहानी है ये एक दिन एक आदमी ने कहा बर्दाश्त के बाहर हो गया रोज तुम्हें देखते हैं फूल चढ़ाते और रोज तुम्हारा प्रवचन सुनते हैं बड़ी हैरानी होती बड़े कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ते हो बड़े विरोधाभासी आदमी कैसे हो तुम सुबह जिसको फूल चढ़ाते हो सांझ कहते हो वो कभी हुआ ही नहीं लिंची ने कहा की निश्चित ही क्योंकि मैंने भी कभी फूल चढ़ाए नहीं प्रतिष्ठा हमारी अक्रिया में वो जो फूल चढ़ाता हूँ सुबह उसमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं है मैं खड़ा देखता रहता हूं कि लिंची फूल चढ़ा रहा ऐसे ही बुद्ध भी खड़े देखते रहे कि बुद्ध पैदा हुए कि बुद्ध चले कि बुद्ध बोले कि बुद्ध मरे लेकिन प्रतिष्ठा क्रिया में सन्यासी की प्रतिष्ठा क्रिया है करते हुए ना करने में ठहरा रहना सन्यास है करते हुए ना करने में ठहरा रहना संन्यास है करने से भाग जाना नहीं क्योंकि करने से कोई भाग नहीं सकता एक करने को दूसरे करने से बदल सकता है बस और कुछ नहीं कर सकता तो जब करने से हम भाग ही नहीं सकते तो एक करने को दूसरे करने से भी क्या बदलना है इसलिए मैं ग्रस्त को भी सन्यासी बना देता हूं प्रतिष्ठा बदल लो काम बदलने से क्या होगा दुकान ना चलाओगे आश्रम चलाओगे क्या फर्क पड़ेगा ग्राहक आएंगे शिष्य शिष्याएं आएंगी क्या फर्क पड़ेगा वो भी कस्टमर्स है इसलिए गुरुओं में झगड़ा हो जाता है किसी का कस्टमर किसी के पास चला जाता बड़ी झंझट आती है कि ग्राहक छीन लिया हमारा धंधा हो जाता है तो जब कस्टमर्स में ही जीना है तो हर्ज क्या है दुकान पर बैठकर सामान ही बेचा तो क्या हर्ज है प्रतिष्ठा बदल जानी चाहिए दुकान पर बेचते हुए दुकानदार ना रह जाए बस काम करते हुए काम करने वाले ना रह जाए अब क्रिया में प्रतिष्ठा हो जाए तो सन्यास